शिव पुराण रुद्र संहिता महादेव देवताओं में महान विरुपाक्ष विकराल नेत्रों वाले चंद्रार्धकृत शेखर मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले अमृत अमृत स्वरूप शास्त्र सनातन स्थानु समाधिस्थ होने पर ठूठ के समान स्थिर नीलकंठ गले में नील नीलचिन्ह धारण करने वाले पिनाकी पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले वृषभा वृषभ के नेत्र सरीके विशाल नेत्रों वाले महागे महान रूप से जानने योग्य पुरुष अंतर्यामी सर्व कामद संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले कामारी कामदेव के शत्रु काम कामदेव को दग्ध कर देने वाले कामरूप अनुसार रूप, रूप धारण करने वाले कपर्दी विशाल जटाओं वाले विरूप विकराल रूपधारी गिरीश गिरिवर कैलाश पर शयन करने वाले भीम भयंकर रूप वाले सिक्की बड़े बड़े जबड़ों वाले रक्तवासा लाल वस्त्रधारी योगी योग के ज्ञाता कालजहन काल को भस्म कर देने वाले त्रिपुरघ्न त्रिपुरों के संहार करता कपाली कपाल धारण करने वाले गूढ़व्रत जिनका व्रत प्रकट नहीं होता गुप्त मंत्र गोपनीय मंत्रों वाले गंभीर गंभीर स्वभाव वाले भावगोचर भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होने वाले अणिमादि गुणाधार अणिमा, अणिमा आदि सिद्धियों के अधिष्ठान त्रिलोकैश्वर्यदायक त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले वीर बलशाली निर्हनता शत्रुओं को मारने वाले घोर दुष्टों के लिए भयंकर विरूप विकट रूप धारण करने वाले मांसल मोटे ताजे शरीर वाले पटु निपुण महामांसाद श्रेष्ठ फल का गुदा खाने वाले मतवाले मत भैरव काल भैरव स्वरूप महेश्वर देवेश्वरों में भी श्रेष्ठ के द्रावण त्रिलोकी का विनाश करने वाले लुब्ध स्वजनों के लोभी लुब्धक महाव्यास स्वरूप यज्ञसूदन दक्ष यज्ञ के विनाशक कृतिका कृतिकासुक्त कृतिकाओं के पुत्र स्वामी कार्तिक से युक्त उन्मत्त उन्मत्त का सावेश धारण करने वाले कृतिवासा गजासुर के चमड़े को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले गज कृत्य परिधान हाथी का चर्म लपेटने वाले क्षुब्ध भक्तों का कष्ट देखकर कर हो जाने वाले भुज भूषण सर्पों को भूषण रूप में धारण करने वाले दत्तालंब भक्तों के अवलंबदाता वेताल वेताल स्वरूप घोर घोर शाकनी पूजे शाकनियों द्वारा समाराधित अघोर अघोर पस के प्रवर्तक घोर भयंकर दैत्यों के संघारक घोर घोष भीषण शब्द करने वाले वनस्पति, शरीर में भस्म रमाने वाले जटिल जटाधारी शुद्ध परम पावन भेरुंड सतसेवित सैकड़ों भेरुंड नामक पक्षियों द्वारा सेवित भूतेश्वर भूतों के अधिपति भूतनाथ भूतगणों के स्वामी पंचभूताश्रित पंच भूतों को आश्रय देने वाले खग गगनविहारी गगन विहारी ग्रोजी, ग्रोजी युक्त निष्ठुर दुष्टों पर कठोर व्यवहार करने वाले चंड प्रचंड पराक्रमी चंडी चंडी के प्राणनाथ चंडिका प्रिय चंडिका के प्रियतम चंड तुंड अत्यंत कुपित मुख वाले गरुत्मान गरुण स्वरूप निस, निस्तृष खडगस्वरूप स्व भोजन स्व का भोग लगाने वाले लेलिहान क्रुद्ध होने पर जीभ लपलपाने वाले महारौद्र अत्यंत भयंकर मृत्यु मृत्यु और गोचर मृत्यु के भी पहुच से परे मृत्यु और मृत्यु मृत्यु के भी काल महासेन विशाल सेना वाले कार्तिके स्वरूप शमशानारण्यवासी शमशान एवं अरण्य में विचरने वाले राग प्रेमस्वरूप विराग आसक्ति रहित रागान्ध प्रेम में मस्त रहने वाले वीतराग वैरागी तेज की असंख्य चिन्हियों से युक्त सत्वसत्वुण रज रजो गुण रूप तमहतम रूप, धर्म, धर्म रूप अधर्म अधर्म रूप वास्वाणुज इंद्र के छोटे भाई उपेन्द्र स्वरूप सत्य सत्य स्वरूप असत्य सत्य से भी परे सद्रूप उत्तम रूप वाले असद्रूप विभस्त रूपधारी अहेतुक हेतुरहित अर्शनादेश्वर आधा पुरुष और आधा स्त्री का रूप धारण करने वाले भानु सूर्य स्वरूप भानुकोटिस प्रभ कोटिस सूर्यों के समान प्रभावशाली यज्ञ स्वरूप यज्ञपति यज्ञेश्वर रुद्र संघर्षकर्ता ईशान ईश्वर वरद वरदाता शिव कल्याण स्वरूप परमात्मा शिव की इन एक सौ आठ मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया महादेवं महादेव विरूपक्षम चंद्राधकृत अमृत शाश्वत साणु नीलकंठम पिनाकि वृषभाक्ष महाज्ञेम पुरष सर्वकामद काम कामदहन काम कपरचनी विपम गिरीशम शुग्न रक्तवाशि कालदहनम त्रिपुरघ्न कपालनम गूढ़व्रत गुप्तमंत्र गंभीर भावगोचरम अणिमाधी गुणाधारम त्रिलोकदायक वीर वीरह घोर विरूपल पटु महामांसादत्म भैरव वै महेशरैोक्य द्रावण लुब्धम लुब्धक यज्ञसूजनमका सूते युक्त उन्मत्त कृत्तिस गजगत्म शबदम भजगभूषण दत्तालंब वेताल घोरम शाकिजित अघोरं घोर दैत घोरघोष वनस्पति भस्ंगं जटिल शुद्धम फेरचंडसेवित भूते स्वर भूतनाथम पंचभूता नेठषुर चंडम चंडीस चंडिका प्रिय चंद तोंडम करम निश्चंसोजनम लीलिहानम महारौद्रम मृत्युम मृत्योरगोचरम मृत्योमृतुम महासेनु शसाण्यवासी रागम विरागम रागांधम वीतरागम शतार्चिश्रजस्तमोधर्मा अधर्म वासज सत्यम तो सत्यम सद्रूप असद्रूपमंतुक अर्धना भानुम भाकोटी सतप्रभम यज्ञ यज्ञपतिद्रम ईशानम वरदम शिवम अष्टोत्शेतन्मृति परम शिव शिवस्य दानवो ध्यान ध्यान मुक्तस्तम महावया